बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुओं के अमृत प्रवचन ऐस ओ प्रवचन नंबर एक भाग दो भयंकर जंगल रेबत ने देखा होगा चानो तरफ रेबत ने देखे होंगे अपने माँ बाप रेबत ने देखे होंगे अपने पड़ोसी अपने बुजुर्ग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 ये उतरा और चुपचाप भाग गया इसने फिर पीछे लौट के नहीं देखा जंगल चला गया भिक्षु मिल गए मार्ग पर उन्हीं से दीक्षा ले ली अब बहुत ऐसे लोग हैं जो बुद्ध के पास पहुंच के भी अरहत ना हो सके और ये आदमी बुद्ध के सामान्य भिक्षुओं से अज्ञात नाम भिक्षुओं से जिनके नाम का भी पता नहीं कि किनसे उसने दीक्षा ली थी कोई प्रसिद्ध भिक्षु ना रहे होंगे